भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्थ इसके बाद महर्षियों ने पत्नी सयाज नामकी यज्ञांग और अवभ्रीथ स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए ह्रद में राम ह्रद में स्नान किया स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदीजनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया तदनंतर अपने भाई बंधुओं उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ कोसल, कुरु काशी केकय और सिंजय आदि देशों के राजाओं सदस्यों ऋतविजों देवताओं मनुष्यों भूतों पितरों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 तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह का व्यथा का अनुभव करने लगे उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द चित्त से यदवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गो गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवस होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे वसुदेव जी की अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे उनके आनंद की सीमा न थी सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़ कहा वसुदेव जी ने कहा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 बहुमूल्य आभूषण रेशमी वस्त्र नाना प्रकार की उत्तम, उत्तम, उत्तम सामग्रियों और और भोगों से को को को उनके व्रजवासी साथियों को और बंधु खूब तृप्त किया। उग्रसेन, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर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 एकमात्र इष्टदेव मानने वाले यदवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है द्वारिका के लिए प्रस्थान किया वहीं जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया